पातंजल योग प्रदीप सर दर्शन समन्वय उत्तर मीमांसा पहला ब्रह्म को क्यों ऐसे जगत के रचने की इच्छा होती है जिसमें दुख ही दुख है और फिर स्वयं ही उससे मुक्ति पाने के लिए श्रुति स्मृति द्वारा उपदेश दिलवाता है दूसरा यदि यह कहा जाए कि जगत और उसके अंतर्गत सुख दुख सम मिथ्या और भ्रम रूप ही है केवल एक ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही सत्य है तो ब्रह्म ने इस भ्रम को क्यों फैलाया और निर्भ्रांत ब्रह्म में भ्रम कैसा तीसरा अविद्या से ब्रह्म जगत की रचना करता है और अविद्या ब्रह्म से अभिन्न है फिर अविद्या और जगत से छुटकारा कैसे संभव हो सकता है ब्रह्म की शक्ति रूप अविद्या से जगत की उत्पत्ति है इसलिए विद्या अर्थात ज्ञान द्वारा ही इससे मुक्ति हो सकती है किंतु अविद्या के अंतर्गत होने के कारण सारे साधन श्रुति और स्मृति भी अविद्या रूप ही होंगे विद्या और ज्ञान ब्रह्म से बाहर कहाँ से लाया जा सकता है सर्वज्ञ ज्ञान स्वरूप ब्रह्म की शक्ति माया अर्थात अविद्या नहीं होनी चाहिए प्रत्युत निर्भान्त विद्या और सत्य ज्ञान होना चाहिए और यदि उसमें संसार के रचने की इच्छा भी हो तो वह निर्भ्रांत विद्या और सत्य ज्ञान के साथ हो होना की माया और अविद्या के साथ सातवां मरारी पैसा कमाने अथवा अपने से बड़े आदमियों को खुश करने के प्रयोजन से शोभदे और तमाशे दिखलाता है आप्तकाम ब्रह्म को इस माया जाल के फैलाने में प्रयोजन किया है आठवां यदि अपनी महिमा और प्रभुता दिखलाने के लिए तो यह किसको दिखलाना जबकि एक ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई है नहीं यदि अपनी प्रभुता और महिमा दिखलाने के लिए जीवों को उत्पन्न करता है तो इस प्रकार की महिमा और प्रभुता दिखलाने की अभिलाषा होना ही महिमा और प्रभुता के अभाव को सिद्ध करता है दसवा यदि बिना किसी अपने विशेष प्रयोजन के ब्रह्म द्वारा संसार की रचना केवल जीवों के कल्याण अर्थात भोग और अपवर्ग के लिए स्वाभाविक मानी जाए तो यह सांख्य और योग का ही सिद्धांत आ गया इस प्रकार जहाँ द्वैतवादी सांख्य योग सारे दोषों विकारों और परिणामों आदि को त्रिगुणात्मक प्रकृति में डालकर ब्रह्म का अद्वैत निर्दोष निर्विकार अपरिणामी निष्काम निष्क्रिय कूटस्थ नित्य शुद्ध ज्ञान स्वरूप सिद्ध करता है और वो शुद्ध ज्ञान स्वरूप में अवस्थित अपना अंतिम ध्यय ठहराता है वहाँ यह निर्विशेष अद्वैतवाद इन सारे दोषों का ब्रह्म में आरोप करके ब्रह्म को सदोष विकारी परिणामी सक्रिय सकाम और अपनी महिमा दिखलाने और प्रतिष्ठा पाने का अभिलाषी प्रसवधर्मी अज्ञान अविद्या और ब्रह्मयुक्त सिद्ध करता है किंतु यद्यपि यह निर्विशेष अद्वैत सिद्धांत व्यवहार दशा में इस प्रकार दोषयुक्त और युक्तहीन है तथापि यह भावना कि यह सारा दृष्टव्य संसार मिथ्या अविद्या और भ्राम रूप है केवल एक ब्रह्म ही सत्य है साधकों को साधन रूप से शुद्ध चेतन स्वरूप में अवस्थिति प्राप्त कराने में रोचक और सहायक प्रतीत होता है इसीलिए बहुत से महात्माओं ने इस सिद्धांत को अपनाया है और अपना रहे हैं इसलिए सांख्य योग के द्वैतवाद अर्थात परिणामवाद और शंकर के निर्विशेष अद्वैतवाद अर्थात विवर्तवाद में अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में कोई वास्तविक अंतर नहीं है